कोरे बुद्धिवास से हानि अपने यहाँ भारद्वाज संहिता है उसमें यंत्र सर्वस्व नाम का एक विभाग है यहाँ पर पुस्तक प्राप्त नहीं है जर्मनी में प्राप्त है अपने के एम मुंशी थे एक पत्रिका निकालते थे उन्होंने संग्रह करके एक लेख निकाला था उसमें ऐसे ऐसे विमानों का वर्णन है ऐसे ऐसे राडारों का वर्णन है कि जिनका विकास आज तक नहीं हुआ ऐसे विमानों का वर्णन है कि जिनका ईंधन फिर ईंधन बन जाता है उस समय ऋषियों की मीमांसा हुई साठ हजार वर्ष पूर्व उन्होंने कहा यह जो भौतिक विज्ञान है इसमें लाभ क्या है यह राजाश्रित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए राजाश्रित होने से विज्ञान का विकास होता है कार्य रूप में परिणत होता है ऋषियों ने मीमांसा की एवं एक सिद्धांत निर्धारित किया बहुत बड़ा लाभ है इतनी सुविधा मनुष्य जाति को मिल जाएगी कि उसको पैर ही जमीन पर नहीं रखना पड़ेगा भोजन भी नहीं बनाना पड़ेगा भोजन मशीन बना देगी वह खा लेगा उसको ठंडी गर्मी कुछ नहीं लगेगी बहुत बड़ा सुविधा पक्ष लाभ पक्ष पर कहा इसके साथ एक हानि पक्ष है मनुष्य का शरीर कमजोर हो जाएगा इंद्रियां कमज़ोर हो जाएगी मन कमज़ोर हो जाएगा वह प्रकृति से अलग हो करके तीनों से कमज़ोर हो जाएगा तो इसका शरीर में रोगाक्रांत हो जाएगा और मन भी रोगाक्रांत हो जाएगा उसकी इंद्रियां भी रोगाक्रांत हो जाएगी निर्बल हो जाएंगी इस यह इसका विपरीत पक्ष है सुविधा यह अनुकूल पक्ष है और विपरीत पक्ष है आप कमज़ोर हो जाएंगे बलवान नहीं रहेंगे आप एक किलोमीटर पैदल नहीं चल सकेंगे कमजोरी आ जाएगी दूसरा पक्ष मनुष्य की बुद्धि बहुत बढ़ जाएगी आप देख रहे हैं आज के बालक की व्यावहारिक बुद्धि जितनी है उतनी वृद्ध की नहीं है बहुत कुछ जानता है वह मनुष्य की बुद्धि बहुत बढ़ जाएगी और जैसे जैसे बुद्धि बढ़ेगी ऐसे ऐसे हृदय पक्ष उसका ढकेगा यह बुद्धि बढ़ते बढ़ते मनुष्य हृदय से कोई व्यवहार ही नहीं करेगा सब का व्यवहार बुद्धि से होगा पत्नी पति को बुद्धि से चलाएगी तो पति पत्नी को बुद्धि से चलाएगा बालक पिता को बुद्धि से चलाएगा तो पिता बालक को बुद्धि से चलाएगा हृदय नाम की जैसे कोई वस्तु ही नहीं समाज में व्यक्ति विश्व बंधुत्व की बात करेगा पर अपने भाई का गला भी काट लेगा ये दोनों एक साथ चलेंगे बुद्धि में चालाकी है पर हृदय में सच्चाई है बुद्धि चाहती है हम पकड़ में न आवे लेकिन हृदय इतना सरल सहज है कि वह अपनी वास्तविकता को कभी छिपा नहीं सकता मैं एक जगह बैठा था एक युवक आ गया युवक ने कहा स्वामी जी जमाना बदल गया मैंने कहा क्या बदल गया सत्य तो सत्य ही रहेगा कहा नहीं सत्य की परिभाषा बदल गई हमने कहा भाई हमने तो पढ़ा है त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम तीनों काल में जो एक रस रहता है वह सत्य है कहा नहीं आप झूठ बोल सकते हैं प्रमाणित नहीं होना चाहिए कि आपने झूठ बोला फिर आपको कोई झूठ कह दे तो आप कोर्ट में जा सकते हैं मानहानि का दावा कर सकते हैं आप करोड़ों रुपये की चोरी कर सकते हैं बस कोर्ट में सिद्ध नहीं होना चाहिए यदि कोर्ट में सिद्ध नहीं हुआ और किसी ने आपको चोर कह दिया तो आप मान का दावा कर सकते हो उसके ऊपर परिभाषा बदल गई हमने कहा भाई बात तो तुम्हारी बड़ी चमत्कार पूर्ण है पर एक बात मुझे बताओ कि झूठ बोलने वाले को ज्ञान होगा कि नहीं मैंने झूठ बोला चोरी करने वाले को ज्ञान होगा कि नहीं मैंने चोरी किया कहा हाँ यह तो होगा हमने कहा फिर अन्य प्रमाण की क्या आवश्यकता है बोलो जब चोरी किया उसको ज्ञान है मैंने चोरी किया और वह जानता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है तो उस चोरी का उल्टा फल उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा झूठ तो ऐसा हो गया है कि आज तो इस विषय में आपसे कुछ भूल ही नहीं सकता दशरथ की एक वाणी थी वाणी व्यर्थ न हो इसके लिए राम चौदह वर्ष को वनवास गए युधिष्ठिर के एक वाणी थी जिसने पांडवों को वनवास भी रखा वाणी क्या वाणी का महत्व था आप सारा पुराण देख डालेंगे ऋषियों के जीवन में यह बात आएगी कि उस ऋषि ने क्रोध कर दिया यह ऋषि काम के अभिभूत हो गया यह ऋषि क्रोध के अभिभूत हो गया और कोई ऋषि झूठ बोला यह प्रमाण आप कहीं से नहीं ला सकते काम आ गया क्रोध आ गया यह सब मिलेगा पर आप एक भी प्रमाण निकाल कर हमको दे दीजिए कि ऋषि ने झूठ बोला जिस परंपरा में वाणी का इतना बड़ा महत्व था जिस परंपरा में सत्य की इतनी बड़ी निष्ठा थी वह परंपरा आज ऐसे सत्य को भूल रही है कि उसको क्या कहा जाए इसीलिए समझना पड़ता है कि जो तमोगुण की इस समय धारा चल रही है यहाँ हम क्या कर सकते हैं हम चाहते हैं सत्य चाहते हैं सच्ची शांति और सत्य का आश्रय नहीं लेते शास्त्र तो कहता है कि झूठ बोलने वाले को स्वर्ग भी नहीं मिल सकता यह शास्त्र की बात है फिर भी हम सत्यनिष्ठा में नहीं जी रहे हैं एक आश्चर्य है इस मनुष्य जीवन में जो मनुष्यत्व है यही वस्तुतः सत्य की प्राप्ति का प्रथम प्रथम मार्ग है काम तो वह वही कर रहे हैं आप पर आप विचार करके कर्तव्य बुद्धि को बढ़ाने का प्रयास करें आप कर्तव्य दृष्टि से भी दुकान चला सकते हैं और स्वार्थ दृष्टि से भी अर्थतंत्र बन करके भी दुकान चला सकते हैं और धर्मतंत्र बन कर के भी दोनों में अंतर यह होगा यदि आपकी बुद्धि अर्थतंत्र है तो आपको विपरीत मार्ग में ले जाएगी और आपके हृदय में कर्तव्य की प्रधानता है तो वह आपको परमेश्वर की ओर ले जाएगी आपको जीवन में शांति का अनुभव होगा स्त्री से जो सुख मिल रहा है उस सुख में तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया बुद्धि को लगा कि यही संबंध बहुत पक्का संबंध है वस्तुतः जगत का संबंध बहुत कच्चा है और जगत का संबंध इतना कच्चा है देखो एक कन्या को पकड़ लाया एक लड़के को पकड़ लाया कह दिया तुम्हारी पत्नी है उसने मान लिया जन्म जन्मांतर की पत्नी है जन्मांतर की थी तो पहले क्यों नहीं ज्ञान था तुमको पहले उसके सिर में दर्द हुआ था तुमको क्यों नहीं ज्ञान था यह जन्म जन्मांतर की पत्नी नहीं है पाल्ट की पत्नी है पाल्ट ठीक निभाना पड़ेगा तुमको जन्म जन्मांतर का तो तुम्हारा एक ही संबंधी है वह परमेश्वर है जो तुम्हारे श्वास को चला रहा है जिसने तुमको नेत्र बनाकर दिया है जो यहाँ से एक वायु निकलता है तड़ तड़ तड़ तड़ हिंदी उर्दू फारसी निकलने लगती है इस सच्चाई को स्वीकार करोगे तो प्रत्यक्ष तुमको परमेश्वर का अनुभव यही होगा पर सच्चाई को स्वीकार करने पर होगा वही तुम्हारा एकमात्र संबंधी है बाकी पार्ट का संबंध है व्यवहार का संबंध है व्यवहार का संबंध व्यवहार काल में बहुत पक्का होता है पर परमार्श में कच्चा हो जाता है आप रिजर्वेशन कराते हैं कहते हैं मेरी बर्थ है उठो वह खड़ा हो जाता है आप अपनी बर्थ पर बर्थ पर बैठ जाते हैं आपका स्टेशन आया उतर गए बर्थ कहाँ गई यदि बर्थ को बर्थ को उठाकर ले आने लगो तो हाथ में हथकड़ी पड़ जाए लेकिन उतनी देर के लिए वह बर्थ पक्की है ऐसे जब तक यह शरीर है तब तक यह व्यवहारिक संबंध पक्का है अपना कर्तव्य दृष्टि से इसको पक्का रखो दूसरी दृष्टि से पक्का करने का प्रयास करोगे तो बिगड़ जाएगा क्योंकि यह लड़का सबके सामने कह देगा कि क्या किया तुमने हमारे लिए तो तुमको बड़ा अपमान महसूस होगा तुम सोचोगे कि जिसके लिए मैं खाया नहीं पिया नहीं सब कुछ किया अब वह कहता है मेरे लिए क्या किया जगत का संबंध स्वार्थ का संबंध है जगत का संबंध व्यावहारिक संबंध है जिस समय वेदांत कहता है जगत असत है उसी समय यह भी कहता है कि जगत व्यवहारिक है पारमार्थिक नहीं नाटक को भी बिगाड़ने की आज्ञा शास्त्र नहीं देता है नाटक ठीक प्रकार से करो पर नाटक की समझ करके रखो उसको सत्य समझोगे उसी दिन उलझ जाओगे राम का पाठ दिया दस करोड़ का तुमको मुकुट पहना दिया समझना यह पार्ट का मुकुट है और यदि इसको भूल कर कहीं घर ले जाने लगोगे तो हथ पर पड़ जाएगी पार्ट की वस्तु पार्ट की होती है व्यवहार एक पाल्ट है कर्तव्य बुद्ध से इसका निर्वाह करना है यदि कर्तव्य बुद्ध से इसका निर्वाह करेंगे तो भगवान हमारे जीवन में बड़ी दृढ़ता से खड़ा हो जाएगा और भगवान का बल हमारे जीवन को प्राप्त हो जाएगा तो मानव जीवन के चरम लक्ष्य को हम अवश्य प्राप्त कर लेंगे इसीलिए ऋषियों ने यह निर्णय लिया था कि विज्ञान तुम्हारे हृदय को ढक लेगा तुम हृदय से व्यवहार नहीं कर पाओगे बुद्धि से एक दूसरे को चलाने का प्रयास करोगे और हृदय यदि धीरे-धीरे ढकता जाएगा तो एक दिन तुम कंप्यूटर युक्त मशीन हो जाओगे पति पत्नी का व्यवहार बुद्धि से हो यह भारतीय संस्कृति में नहीं आता ऐसा संबंध है जहाँ हृदय में जरा भी छिपाव नहीं रह सकता है और वह संबंध भी बुद्धि से ढक जाए पिता पुत्र का संबंध बुद्धि ढक ले यह उचित नहीं बुद्धि में चालाकी है और हृदय में सत्यता है ऋषियों ने कहा फिर तो मनुष्य कंप्यूटर युक्त मशीन हो जाएगा मानवता की इससे बड़ी कोई कोई हानि नहीं हो सकती उस मानवता को जागृत करना है इसी का नाम मनुष्यत्व है जिसको भाष्यकार भगवान ने कहा मनुष्यत्वम दुर्लभ यह नहीं है कि तुम करोड़पति बन जाओ दुर्लभ है मनुष्यत्व तुम में आ जाए इसके लिए भगवान की कृपा का कायल होना पड़ेगा तुमको मानव शक्ति में न पढ़ करके भगवान की कृपा के तुम कायल हो हो जाओगे तो मनुष्यत्व का हो आ जाएगा तब जीवन को स्वार्थ एवं मोह प्रभावित नहीं कर सकते हैं तो प्रथम दुर्लभता हो गई कि मनुष्यत्वम भगवान ने तो इस शरीर में बहुत कुछ दे दिया पर जब तक मनुष्यत्व नहीं प्राप्त करेंगे तब तक उपयोग कैसे करेंगे